गीता तत्व चिंतन ध्यान योग की प्रणाली कुछ टीकाकार यहाँ पर आए योगी शब्द का अर्थ सन्यासी लेते हैं जैसा कि शंकराचार्य ने किया है रहस्य स्थित एकाकी च इति ची विशेषणा कृत्वा करवा इत्यथ एकांत स्थान में स्थित हुआ और अकेला इन विशेषणों से यह अर्थ ध्वनित होता है कि सन्यास ग्रहण करके योग का साधन करे किंतु रामानुजाचार्य और तिलक आदि ने योगी शब्द से कर्मयोगी को ही लिया है हमारी दृष्टि में ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं श्री रामकृष्ण देव गृहस्थ भक्तों को भी बीच बीच में एकांत और निर्जन में जाकर साधना करने का निर्देश देते थे यहाँ पर योगी शब्द से साधक ही ध्वनित हुआ है सिद्ध नहीं तो चाहे वह गृहस्थ हो या संयासी प्रस्तुत प्रकरण में आया योगी शब्द ध्यान योग के साधक की ही अभिव्यंजना करता है गृहस्थ और सन्यासी दोनों समान रूप से ध्यान योग की साधना कर सकते हैं दो ध्यान योग की प्रणाली पूर्वाध अब उस प्रणाली का वर्णन करते हुए कहते हैं शुचौदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मन नात्युत्तम नातिचम नात्यु चैलाजिन तत्रुद्ध है शुद्ध भूमि में क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र को एक के ऊपर एक छिपाकर अपने ऐसे आसन को न तो बहुत ऊपर और न बहुत नीचे अविचल रूप से स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं का निमन करते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें उपर्युक्त दो श्लोकों में ध्यान योग की प्रणाली का पूर्वार्ध सूचित हुआ है और उसका उत्तरार्थ तेरहवें एवं चौदहवें श्लोक में ग्यारहवें श्लोक में आसन के संबंध में निर्देश है और बारहवें में यह बताया गया है कि हम आसन पर बैठ कर क्या करें पाँचवें अध्याय के सत्ताईसवें और अट्ठाईसवें श्लोकों में जिस ध्यान योग की अवतारणा की गई है उसी का विस्तार अब इन श्लोकों में कर रहे हैं 278 आसन संबंधी पांच बातें आसन के संबंध में पांच बातें बताई गई पहला आसन अपना हो दूसरा वह शुद्ध भूमि पर हो तीसरा वह स्थिर हो मिलता डुलता ना हो चौथा वह न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा और पांचवा खुशा मृग तथा वस्त्र को एक के ऊपर एक बिछाकर बनाया गया हो ध्यानाभ्यास या साधना के लिए हमें अपना ही आसन उपयोग मिलाना चाहिए जिस कारण से हम दूसरों का वस्त्र नहीं पहनते उसी कारण से हमें दूसरों के आसन का भी व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि साधना के क्षेत्र में यह कारण और भी बलि हो जाता है दूसरे के वस्त्र उसके संस्कारों का भी स्पंदन करने अपने सांस ले आते हैं यही सत्य आसन के संबंध में भी लागू होता है शुद्ध भूमि का तात्पर्य है ऐसा स्थान जो विष्ठा या कचरे आदि से गंदा ना हो यदि परिवेश अस्वास्थ्य है उसमें गंदगी और मैलापन है व दुर्गंध आदि से भरा है तो मन ऐसी जगह में बैठ नहीं पाता स्थान ऐसा हो कि वहाँ जाते ही मन प्रफुल्लित हो जाए मन के एकाग्र होने के लिए स्थान की अनुकूलता बड़ा महत्व रखती है आसन को स्थिर होना चाहिए उसे हिलना डुलना नहीं चाहिए चारपाई या पलंग पर बैठकर ध्यान नहीं साधा जा सकता क्योंकि वह आसन स्थिर नहीं होता ढलान में आसन नहीं बिछाना चाहिए क्योंकि दुढ़कने का भय रहता है आसन यदि बहुत ऊंचे स्थान में लगाया जाए तो नींद के झोंके में गिरकर चोट खाने की संभावना बनी रहती है यदि नीचे जगह में लगाया जाए तो कीड़े मकोड़ों और रेंगने वाले जंतुओं से बाधा का भय रहता है कुछ मृगचर्म और वस्त्र का आसन नरम होता है वह अधिक देर तक बैठे रहने में सहायता करता है खड़ा आसन पैरों के लिए पीड़ादायी हो सकता है सबसे नीचे कुशा बिछ, बिछाने का तात्पर्य यह है कि वह छोटी छोटी कंकड़ियों की चुभन से रक्षा करता है फिर उसके ऊपर मृग डाल देने से कुश का नुकीलापन भी चुभन नहीं दे पाता है दूसरे कुशा पर मृग बिछाने से मृग शीघ्र खराब नहीं होता है उसकी आयु बढ़ जाती है कुषा और मृग मिलकर धरती के गीलेपन और ठंडक से साधक की रक्षा करते हैं यह कहा जाता है कि मृगचर्म पर सांप, बिच्छू खटमल नहीं चढ़ते सबसे ऊपर वस्त्र डाल देने से आसन और भी मुलायम हो जाता है तथा मृगचर्म के रोए भी शरीर में नहीं गढ़ते